रा अंतर आम्रमा जगत कारण ब्रह्म मेरा अंतरत्मा है ठीक है और संक्रमत में दोनों पदों की रक्षा करनी पड़ती है उसको अजहत लक्षणा अथवा आम भगवत में कैसे करनी होती है तो आम तो ब्रह्माष्टी तो में देखो आम का है अंता करना चेतन जीव हम करते जीव जीव क्या है अंताग्रणावि चेतन है और ब्रह्म का मतलब क्या है कि माया मायावच्छि चेतन शांक मत में भी जितने ब्रह्म शब्द भी शक्ति वृत्ति से सविशेष का ही बोध कराता है सविशेष का ही बोध कराता है ऐसा तो निर्विशेष का बोझ नहीं कराता तो ब्रह्म का क्या अर्थ है मायावचिन चेतन अहम का अर्थ है अंताकरण अवच्छिन चेतन अब दोनों की उपाधियाँ अलग अलग है ना एक की अंताकरण उपाधि है दूसरे की माया उपाधि है जो अंताकरण से अवच्छि चेतन है वो क्या है अल्पज्ञ है असमर्थ है अल्पज्ञ है असमर्थ है, है। बताइए और जो मायावच्छि चेतन ईश्वर है वो सर्वज्ञ है और सब है जगत करता है और शंकर मत में जो है ना जगत कर सर्वज्ञता किसमें मानी जाएगी उपाधि में परमात्मा तो में सर्वग्यता भूल रही है तो सर्वज्ञता किसमें उपाधि में तो और ठीक है और जगत कर्तव्य है उपाधि में है तो वो फिर उपजे कि जपा कुसुम कैसा होता है रक्त स्फटिक होती है स्वच्छ स्फटिक यद्यपि स्वच्छ होती है फिर भी जपा कुसुम उपाधि के निकट रहने पर स्फटिक कैसी भाजती है तो रक्त स्फिक ऐसी होती है ठीक है जगत किस प्रति प्रती होती है वैसे ही जो चेतन आत्मा है वो तो कैसा है निर्विकार है ठीक है वह निर्विकार है शुद्ध है तो फिर उसमें जो जगत कृपीक होता है वो किसके कारण मयो का और सदज्ञता किसके कारण माया का और जीव में भी जो अल्पज्ञत अल्पज्ञत तो है ना असामर्थ है और सुख दुख है वो किसके कारण अंधाशनो कारण है तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं पर आम ब्रह्म मातमय है ना कि स्त्रु के द्वारा क्या है कि दोनों का एक अर्थीत होता है के दोनों का एक अर्थ और दोनों के वाच्यर्थ को लेने पर एकर अर्थ संभव नहीं है वृत्ति से जो वर्ष निकलता है उसको सत्य सत्यार्थ, सत्यार्थ वाच्यर्थ कहते हैं अभी या विधि रहते हैं तो दोनों अलग अलग है तो फिर दोनों की एकता कैसे संभव होगी बात नहीं तो यहाँ भी वो दृष्टान्त क्या लेंगे देख लेना यहाँ पर एकता होती है क्या बनता है यहाँ पर सह के अर्थ मतलब तत्श के अर्थ की और इधम शब्द के अर्थ की एकता होती है वैसे यहाँ पर आम ब्रह्मष्टी एकता होती है आम के वाच के अर्थ हो ब्रह्म की अर्थ तो देखो या वही देवदत्त हैं जो देवदत्त पहले आपको कहीं मिला चित्रकूट में मिल गया वही इसी इसमें मिला तो क्या कहेंगे यहाँ वही, वही देवदत्त है, है ना यहाँ हाँ वही हैं सकते हैं ना तो वही साहसे क्या लेना है अतीत देश और मतलब क्या नहीं मतलब क्या कहेंगे अतीत काल नहीं मतलब तत्देश अतीत काल से विशिष्ट देश और मतलब तत्काल भी कह सकते क्या कह सकते विशिष्ट देवदत्त और अभी क्या है तत्काल से विशिष्ट देवदत्त जब तक देश तत्काल से विशिष्ट देवदत्त है तथ देश मतलब चित्रकूट देश और तत्काल मतलब अतीत काल है ना चित्रकूट देश और अतीत काल से विशिष्ट देवदत्त और अभी जब इसी केस में देखा गया देवदत्त तो है। देश, देश, काल तो देश और दे है। तो अब देखना तो ये माना जाता है संक्रमतानुसार की विशेषण के भेद से विशेष किन भेद होता है विशेषण के भेद से विशेष विशेषण भिन्न भिन्न होने पर वस्तु एक होगी कि भिन्न होगी भिन्न होगी अब देखना तो भिन्न होगी तो क्या होगी भिन्न होगी तो एकता हो सकती है लेकिन सोयम विवदत्ता या प्रतिज्ञा इस वाक्य को क्या कहते हैं प्रतिविज्ञा तो वाक्योयता तो या प्रति वाक्य अभेद का मूल बनाता है किसका भूल कराता है या वही है ये। इस प्रतिविज्ञा से किसका भूल हो रहा है अभेद का लेकिन सत्यार्थ को लेने पर एकता हो सकती है अभेद हो सकता है तो अभेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाग त्याग लक्षण करनी पड़ेगी करने के लिए भागत्याग तो भागत्याग लक्षण में क्या होता है एक भाग का त्याग हो जाता है तो देखो वहाँ पर सोयम देवदत्ता है तेज तत्काल से हो जाते हैं और आयम का क्या है एक तत्काल से विशिष्ट देवदत्ते तो तद देश विरुद्ध है और तत्काल विरुद्ध है मतलब ऋषिकेश देश और चित्रूट देश एक विरुद्ध है एक साथ तो नहीं रहते ना काल और अतीतकाल वर्तमान का काल एक साथ रहते हैं क्या भी विरुद्ध हैं तो कहते हैं कि विशेषण उसको छोड़ दो विरुद्ध विशेषण है ना तो तदेश तत्काल विशेषण को छोड़ दो उधर इधर एक तथा तत्काल विशेषण को छोड़ दो क्या बचेगा क्या विशेषता विशेष तो एक है इस प्रकार भागव त्याग से एकता हो जाती है और भागव त्याग को ही नहीं आई है दूसरे दर्श क्या कहते हैं जहाजहा लक्षण न्याय में क्या कहा जाता जाद है ज्यादा ज्यादा लक्षण भाग त्याग लक्षण को भी कहा जाता है तो कहते हैं जैसे सोयम देव दत्ता यहाँ पर भाग त्याग लक्षणा से एकता होती है वैसे ही अहम ब्रह्मष्मी में भी किससे एकता होती है भाग त्याग लक्षणा से एकता होती है तो भाग त्याग लक्षणा में क्या होगा कि मतलब विशेषण अंश का त्याग कर देंगे तो विशेषण अंश क्या है इन विशेषण को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा Sorry, तो नहीं वहाँ देते ठीक है और यहाँ पर वो दृष्टान में था ना दृष्टान में आइए मतलब क्या अंताकरण हो माया से तो एक का विशेषण है अंताकरण और लगो अब एक का क्या है माया माया बता सुनिए मुझे तो मतलब क्या है कि एक की उपाधि अंताकरण है उपाधि क्या है तो दोनों उपाधियों को छोड़ दो है ना या विशेषण को छोड़ दो क्या विशेषण अंताकरण और माया अंताकरण और छिन्दी को भी विशेषण कौन दो तो कई बात नहीं है तो दोनों की विशेषण क्या है की छोड़ दो अंताकरण और माया को छोड़ दो तो क्या बचेगा चेतन बचेगा तो ये है ना तो यहाँ पर भागवत्याग लक्षणा के द्वारा एकता हो जाती है तो जैसे जैसे आम ब्रह्मासमी में भागत्याग लक्षण है इसी का तत्व जी बताई है ना तो भगवत लक्षणा की एकता हो जाती है लक्षणा के बिना एकता संभव नहीं, नहीं।, नहीं है इसलिए लक्षणा करनी पड़ती है ऐसा संकट ठीक है यहाँ विशेषता एक सिद्धांत कहते हैं कि लक्षणा की जाती है कब वक्ता के तात्पर्य की स्थिति होने पर लक्षणा बीजम को तात्पर्य उत्पत्ति वक्ता के तात्पर्य की सिद्धि न होने पर क्या की जाती है लक्षणा नहीं देखना घोष कहते हैं झोपड़ी है ना गंगायाम घोसा ऐसा प्रयोग किया वक्ता ने क्या प्रयोग किया गो तो गंगा का जो है सत्यार्थ क्या होता है गंगा प्रवाह गंगा का सत्यार्थ क्या है, गंदा गंदा है? है गंगा गंगा प्रवाह प्रवाह से तो अच्छा से गंगा प्रवाह तो ये गंगायाम घोसा यहाँ पर गंगा पद का सत्यार्थ यदि लेते हैं तो फिर वहाँ पर झोपड़ी संभव तो मतलब क्या है की यदि सत्यार्थ लेंगे तो वक्ता के तात्पर्य की सिद्धि होगी तो वक्ता के तापर की सिद्धि ना होना ही लक्षणा का बीज है लक्षणा का बीज मतलब तो यहाँ लेने पर जहाँ वक्ता के तात्पर की सिद्धि न हो वहाँ पर क्या करनी पड़ेगी तो यहाँ गंगा पद की, की करते हैं गंगा तीर में कर हैं बात दिखाएंगे तो इसका क्या होता है गंगा तीर घोषा गंगा तीर में घोषणा अच्छा तो अब देखना तो लक्षणा इस प्रकार की जाती है तो यहाँ पर तो अब यदि कोई कहना चाहे क्या लक्षणा एक पद की होती है तो आप दो पद की लक्षणा क्यों तो करते हैं हम्म तो वो कहते हैं की कही कहीं दो पद कहीं कहीं सभी पदों की लक्षणा कम नहीं करते ऐसा उनका मानना है कोई शत्रु के घर में भोजन करने जा रहा है तो कोई उसे कहेगा जिसम भूम पीस खा लो उसका क्या कहेगा पीछ खा लो तो क्या मतलब है सत्सु के घर में भोजन मत, तो मत करो, के घर में करू तो सभी पदों की रक्षा होगी है भोजन मत करो, ना? करूखे नक्षणा होगी तो कहीं कहीं सभी पदों की भी रक्षण होगी तो वैसे ही क्या है कि की संकर्म के अनुसार तत्वी यहाँ ब्रह्मोष्टमी यहाँ पर दोनों पदों की रक्षण कर देते हैं, ठीक है तो विशिष्टाध्वेटी का कहना है ब्रह्मता हूँ विशिष्टाद्वैतियों का कहना है में लक्षण करेंगे तो उसमें तत्पद को छोड़ करके नहीं तत्पद का अर्थ देखो जगत कारण तत्व का है वहाँ पर सदैव सोमिदम अग्रासी रेक इस प्रकार उस जगत कारण ब्रह्म का प्रसंग है जगत कारण वहाँ ऐसी प्रकरण आरम्भ हुआ कौन को प्रकरण उपदेश कर रहा है वहाँ पर उद्दालक अपने सिर्फ केतु को उपदेश कर रहे हैं तो तो सदैव सोमित्व इस प्रकार शुरू करके और फिर बाद में से उसको क्या बता रहे हैं तत्व बता रहे हैं तो, तो तत्व सर्वनाम है सर्वनाम पूर्व का परामर्श होता है पूर्व का बोधक होता है तो पूर्व में क्या है यहाँ पर जगत कारण है ना तो तत्पदकर्थ क्या हो जाएगा जगत कारण क्या हो जाएगा और कुंभ पद क्या हो जाएगा जिनके सामने जिसको उपदेश किया जा रहा है ना तो जो जगत कारण भ्रम्य है मतलब ईश्वर जो ने निशुद्ध ब्रह्म है शांकर मतानुसार जो विशेष ब्रह्म है वो जगत का कारण नहीं, नहीं। वो माया उपाधि से कारण होता है इसे तत्पद कारण जगत कारण ब्रह्म अर्थात ईश्वर मतलब क्या हुआ की माया वेतन माया माया वेतन है और पद का क्या है अंतरणेतन तो जो माया वेतन तत्पद है ना वो जगत का कारण सर्वज्ञ है सत्समर्थ है सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञता और सर्वसामर्थ है और जगत कारण वास्तव में किसमे है उपाधि माया उपाधि किसमें हुआ ईश्वर में ईश्वर में कहा जाता है तो ये जो तत्पद का जगत कारण ब्रह्म है जगत कारण ब्रह्म का ईश्वर ईश्वर का मतलब है मायावचिन चेतन और पद का अर्थ है जीव जिसको उपदेश दिया जा रहा है उत्तम पदकर्थ है जीव जीव का मतलब हुआ अंताकरणा चिंतन और अंता करना चिंतन क्या है वो अल्पज्ञ है असमर्थ है अल्पज्ञ हो, तो अल्पज्ञता किसका गुण है अंताकरण अंताकरण उसके संबंध से किसमें होता है चेतन, चेतन, चेतन में कहा जा जाता है तो तत्पद हो गया जगत करण ब्रह्म अर्थात ईश्वर कने का मतलब हुआ मायावचि चेतन उत्तम पदक क्या हो गया अंताकरण जीव तो यहाँ भी कहते हैं कि जब उपाधि विशेषण के भेद से विशेष में भेद होता है एक का विशेषण क्या हो गया माया एक का क्या हो गया अंतर्गत तो विशेषण के भेद से जब विशेष में भेद होता है तो यहाँ भी क्या है कि दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे पर तत्वों में से ये सभी कभी एकता हो बैठती है तो यहाँ कहते हैं एकता कैसे होगी क्योंकि सत्यार्थ को लेने पर तो एक संभव नहीं है विशेषण भिन्न है विशेषण के भिन्न होने से वस्तु भिन्न होती है तो कहते हैं जैसे सोयम देव दत्ता यहाँ भागत्याग लक्षण से दोनों की एकता होती है वैसे ही यहाँ पर क्या होगा की भाग त्याग लक्षणा से दोनों की एकता हो जाएगी तब तो बचेंगे तो, तो, तो, तो क्या होगा विरुद्ध अंश कौन है विशेषण अंश से तो विरुद्ध विशेषण अंश को छोड़ दो अंताकरण उन्माया हो तो क्या बचेगा चेतन चेतन तो वो चेतन से देखिए बताइए थोड़ी तो अब क्या है कि एकता मतलब तो दोनों जगह भागत लक्षणा एकता होती है विशेषा कहते हैं कि लक्षणा की कोई आवश्यकता क्योंकि जब शक्ति वृत्ति से काम ना चले तब लक्षणा की जाती है लक्षणा को आचार्यों ने जघन्य वृत्ति माना है जघन्य वृत्ति मतलब पुष्छ वृत्ति शक्ति तो से काम नहीं चले तभी तो लक्षणा करनी पड़ती है और लक्षणा जो तो बीच बताया था ना वक्ता के तात्पर्य सिद्धि होना जैसे गंगायान घोषता अब देखना सिंहो देवदत्ता देवदत्त दियोधत्त बहुत सूरबीर है तो क्या कहेंगे सिंह देवदत्ता देवदत्त दियोधत्त क्या है देवदत्त सिंह है ना ऐसा कहेंगे तो यहाँ पर सिंह पद का मुख्यात लेने पर वक्ता के तात्पर सिद्ध होगा नहीं। कि वो तो चतुष्पद पशु तो नहीं हो सकता देवदत्त तो यहाँ पर तो वक्ता के तात्पर की सिद्धि न होना कब प्रख्यात लेने पर क्या करनी पड़ती हैक्षणा तो यहाँ सिंह पद की रक्षण किसकी होगी सिंह सदृश सिंह अगर सिंह दीवरता अगर होता है सिंह सदृशो देता है सिंह के समान देते हैं ऐसा हो जाएगा क्या होगा सिंह के समान देते हैं ऐहसा हो जाता है रक्षा बन होता है बताती थोड़ा तो ये तो सरोमान्य बातें विशेषता कहना है की शक्ति दृष्टि से काम न चले तो रक्षा करना पड़ते तो शंकर बताई क्या कहेंगे जैसे स्वयं तो देवदत्ता में लक्षणा होती है वैसे तत्व यहाँ ब्रह्मास्मी में होती है है ना? किस प्रकार जैसे तो द्रत्ताम द्रत्ताम द्रत्ताम होती है? विशेषता कहना है कि स्वयं देवदत्ता में लक्षणा की कोई जरूरत नहीं है लक्षणा के बिना काम चल सकता है कहीं कैसे काम चल सकता है लक्षणा के बिना तो सुनो एक वस्तु एक काल में दो स्थानों में रह सकती है नहीं एक वस्तु एक काल में दो में। काल में स्थानों में रह सकती, सकती है लेकिन एक ही वस्तु भिन्न काल में भिन्न स्थानों में रह सकती की नहीं एक ही वस्तु काल भेद ऐसी भिन्न स्थानों में रह सकती है तो स्वयंता का मतलब ये है क्या कि एक ही काल में दो जगह है मतलब उसका क्या अर्थ है कि मतलब क्या है कि अतीत काल में जो दूर देश से विशिष्ट था वही वर्तमान काल में समक्ष देश पे विशिष्ट मतलब जो अतीत काल में चित्रकूट देश से विशिष्ट था वही वर्तमान काल में ऋषि विशिष्ट है यही तो वर्त हुआ तो काल भेद दो स्थानों में एक वस्तु रह सकती है कि नहीं तो एक नहीं। ही वस्तु का काल भेद ऐसी दो स्थानों में रहने में कोई विरोध है नहीं, नहीं एक ही वस्तु को काल भेद ऐसी दो स्थानों में रहने में कोई विरोध तो जब विरोध ही नहीं है तो फिर शक्ति वृत्ति का अर्थ हो गया क्या मतलब अतीत काल में चित्रकूट जैसे विशिष्ट जरूरत वर्तमान काल में ऋषि के देश विशिष्ट है तो विशेषणों को लेकर के काम चला की नहीं चला विशेषण मतलब तो, तो सख्त को लेकर काम चला गया और सोने की, की जरूरत है क्या नहीं नहीं तो कहते हैं जैसे यहाँ उसके बिना काम चल जाता है लक्षणों के बिना ऐसे कौन कैसा विशिष्टता रहती तो अब तो कट गया कहना था जैसे स्वयं देवता में लक्षणा होती है वैसे तो यहाँ तो ब्रमाशनी में होती है सिद्धांतिक कहना है कि यहाँ जैसे कि स्वयं देव दत्ता में लक्षणा होगी नहीं तो कट गया तो कट गया कहते हैं तो उसी प्रकार तो यहाँ भी लक्षण तो, तो लक्षणा नहीं होती तो कैसे अर्थ किया जाता है कहते हैं की तत्वसी में तत्पद जगत कारण ब्रह्म का बोझाते हैं और त्व पद समक्ष विद्यमान जिज्ञासु जीवात्मा का बोझा है तो क्या अर्थ होगा तदग जगत कारण ब्रह्म और शब्द जो है ना तो उसको जीवात्मा को कहते हुए उसके अंतरात्मा को कहेगा तो क्या होगा तो जगत कारण ब्रह्म तेरा अंतरात्मा जगत कारण ब्रह्म तेरा तो यहाँ किसका किसका वेद कहा गया जगत कारण का और अंतरात्मा का ठीक है बहुत लोग ये नहीं समझते हैं कि जो जगत कारण ब्रह्म है वही मेरा अंतरात्मा है ऐसा सब लोग नहीं समझते है ना नहीं समझते है ऐसा एक बार जगत कारण ब्रह्म अंतरात्मा है उसके हिसाब नहीं बताया गया है है। है। है कोई लिए कुछ बहुत इसमें देखिए, है, देखिए, है। निकालो। ये बताई भी गई आपको। बासठ पेज बासठ पेज।, पेज देखो यह पृथ्वी अंतरो मिल गया जो पृथ्वी के अंदर रहकर नियमन करता है पूरा सुर्ति पूरा श्रुति यह है यह पृथ्व्या हो सकता है कहीं दिया होगा में पीछे से निकाल लेना खोज करके वो तो चलो यहाँ से मिलेगा साठ छह से निकालो उसको एक गयी हाँ यह आदित्य तिष्ठन मिला जो आदित्य में रहते हुए आदित्या आदित्य के अंदर है आदित्य में रहते हुए आदित्य के अंदर है तो ध्यान देना जैसे कि आप पृथ्वी में है इस समय लेकिन पृथ्वी के अंदर तो नहीं है नहीं, नहीं। आसन में बैठे हैं यहाँ आसन के अंदर तो नहीं है नहीं। तो परमात्मा आदित्य में है आदित्य के अंदर भी है कि जो आदित्य में रहता है और आदित्य के अंदर है आदित्य यमुना भी आदित्य जिसको नहीं जानता है आदित्य के अंदर बोला कि नहीं बोला हैं? जो आदित्य में रहता है आदित्य के अंदर है और जिसको नहीं आध१ा? जानता है आदित्य जिसका शरीर है।, है और जो आदित्य के अंदर रहकर नीमन करता है अंदर रहकर तो, तो अंदर रहकर नीमन करने वाला ये क्या होता है अंतर आत्मा आत्मा का तो है नीमन करने वाला अंदर रहकर के बात हो इसी प्रकार वो आदित्य है आदित्य आत्मा को को है, है? शरीर ध्यान नहीं आदित्य शब्द जो है ना दो बातें सुनिए कि आदित्य शब्द तो आदित्य मंडल में रहने वाले जीव को कहते हुए उसमें अच्छा। सुन दो पहले आदित्य शब्द पहले तो समझना की जो सूर्यमंडल दिखाई दे है तो सूर्यमंडल को कहते हुए सूर्यमंडल से युक्त जीव को और फिर जीव और फिर परमात्मा तक को ना वो, वो जो है ना मतलब क्या है कि वो शरीर शरीरी भाव वो लोग मानते नहीं है हाँ। वो शरीर भाव मानते नहीं है ऐसा उनके अनुसार अब ध्यान देना श्रुति है ये है वो कुछ दूसरा अर्थ कर देंगे नहीं मानेंगे इसको अब इसी प्रकार ये सुर्खी देखना जो भी बता रहे थे या इसी प्रकार ये सुर्ती उसी के हिसाब से है मिला लेना या प्रतिव्या तो अंतरो यम यस, यम यस यस या वेदी नृथ्वी शरीर और या मंत्रो यह उसी प्रकार या न मंत्रो अमेरिया ना सुनो यह आत्मनितिष्ठन या या कहते परमात्मा जो परमात्मा आत्मा में रहते हुए यह आत्मनितिष्ठन आत्मा अंतरो आत्मा के अंदर है यह मतमाना वेद जिसको आत्मा नहीं जानते है यश आत्मा शरीरम आत्मा जिसका शरीर है यश आत्मा शरीरम पर यह आत्मा नंत्रो यम चीज जो आत्मा के अंदर रहकर निम करता है इस प्रकार तो जो है आत्मा का भी अंतरात्मा जीवात्मा का भी अंतरात्मा कौन सी परमात्मा यहाँ गृहदारणा उपनिषद का यह माध्यन दिन शाखा का पाठ है माँ पा लिखा है ना माँपा का क्या है माध्यान दिन पाठ ऐसा तो काल पाठ पर आचार्यो ने भक्त किए हैं वेदी एक एक वेद्रमाण है समझिए वेद का एक समण है कोई अपन नहीं है ये माध्यान शाखा का पाठ है या आत्मिक्ठन कारण सो आका पाठ है या स्थान, ऐसा, तो विज्ञान कर आत्मा ही है तो ये अंतरात्मा इससे सिद्ध है और देखना अंत्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा अंत्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा का व्याख्यान या करती अंता प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सभी के अंदर प्रविष्ट करके शासन करने वाला तो ये अंतरात्मा जो तो इसे ये क्या है इसको कहते हैं अंतरयामी ब्राह्मण को या आत्मनि तिष्ठन या आदित्य तिष्ठन या प्रतिव्या ये सब अंतरयामी ब्राह्मण में कहा गया है उसके द्वारा भगवान को अंतरयामी कहा गया है या कहीं से आत्मा कहा गया ठीक है।, है तो अब अपना विषय का क्या चल रहा था ये तत्त्वमसी और हम ब्रह्मास्मी तो यहाँ पर हाँ तत्त्वमसी को बताया जा रहा था तत्प किस को कहता है जगत कारण ब्रह्म को और तुम शब्द जो है ना जिसको उपदेश किया जा रहा है वो सामने विद्यमान जीवात्मा, जीवात्मा को कह रहा है तो क्या अर्थ हो जाएगा जगत कारण ब्रह्म तेरा अंतरात्मा जगत कारण ब्रह्म तेरा अंतरात्मा किसका तुम सब जीव को कहते हुए उसके अंतरात्मा को कहेगा यह समझना तुम शब्द विशिष्ट शरीर सहित जीव को कहते हुए शरीर सहित शरीर विशिष्ट जीव को कहते हुए अवे में रहने वाले जीव जीव को कहते हुए में अंतरात्मा है, दादे हुए। दादे हुए। तो तो, दादे दादे दादे। तो ये ये बात आती है हाँ। तो अब ये तो जितने शब्द है ना जैसे घट शब्द भी है ना तो घट शब्द ये जो आकृति दिखाई देती है ना आंख से वादी मान तो घट शब्द उस आकृति को मतलब उस का बोध का जो अचेतन है ना सामने उस अचेतन का बोध कराते हुए उसमें विद्यमान जीव का बोध कराएगा आ, और फिर जीव के अंतरात्मा का बोध करायेगा पता है देखो शुरू कहती है ना ऐसा कहती है कि तो उसमें आता है के छोपनिषद में हनता आम इनो तीसरो देवता अनुष्ठ नाम रूपे व्याकरणी सृष्टि के पूर्व सृष्टि के समय परमात्मा संकल्प करते हैं कि जीव के अंतरात्मा रूप से प्रवेश करके मैं क्या करूं नाम रूप का विभाग करूं जीव के अंतरात्मा रूप से प्रवेश करके मैं नाम रूप का विभाग करूं तो सभी जगह जीव के अंतरात्मा रूप से भगवान का प्रवेश है परमात्मा को अनुप्रवेश कैसे है जीव के तो जीव के अंतरात्मा रूप से अनुप्रवेश है मतलब जीव के साथ है जीव का भी प्रवेश है और फिर उसके अंतरात्मा रूप से परमात्मा को अनुप्रवेश है जीव द्वारा परमात्मा को अनुप्रवेश है बताती तुम चेतन के लिए हो गया ना फिर तो सुनो तो जैसे की शरीर है ना जैसे जीव है तो जीव के एक में अंतरात्मा रूप से कौन है परमात्मा जो तो वृक्ष तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना तो ये जो वृक्ष दिखाई देते दे हैं भी किसी न किसी जीव के शरीर है वृक्ष क्या है किसी जीव के योनिया है चौरासी लाख योनियो में वृक्ष भी को योनी है तो वृक्ष भी कर्म फल भोग करने के लिए किसी को वृक्ष योनी मिली हुई है अरे ये पर्वत भी तो योनि है है ना जो हिमालय की पुत्री पार्वती कही गई है हिमालय देवता है ऐसे ही तो, तो सुन लेना तो अब जो वृक्ष आती है ना तो वृक्ष शब्द जो है जो आकृति वाले अचेतन पदार्थ को कहते हुए उसमें रहने वाले जीव को कहेगा और जीव में रहने जीव के अंतरत्मा को कहेगा तो नाम रूप का विभाग जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ किसी न किसी जीव का रूप्रवेश वहाँ वहाँ कोई ना कोई जीव है ही मानना पड़ेगा जीव के द्वारा परमात्मा है छोड़ ना कहता है ना अन्य जीवन आत्मा नाम करूप है व्याकरणी की जीव के अंतरात्मा रूप से प्रवेश प्रवेश करके मैं नाम रूप का विभाग करूं तो कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ नाम रूप का विभाग है अलग अलग नाम समझते है घट ये सब क्या है नाम रूप मतलब आकृति उसकी रूप का क्या है तो है तभी तो श्री कृष्ण जो है ना मखन छोरी लीला में घट को फोड़ देते हैं तो उसमें जो जीव है उसका भी उठा अच्छा। तो हो गया अच्छा तो तो तो उसका भी उद्धार हो गया भगवान के के से उदर उसे वो भी तो नाम रूप है हाँ वो नाम रूप है तो ध्यान देना की ये जीव कितने सृष्टि में अनंत है जीव कितने अनंत ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर जीव ना हो अनंत कण कण में है सब जगह है जीव बहुत है कोई नहीं गड़ है। तो तो घट घट घट भी मतलब का शरीर था वो जीव तो उसका शरीर खत्म हो गया बचा है तो तमाम जीव हर जगह है सब परमात्मा सब जगह है ऐसा तो अब कहने का मतलब ये है की तत्व मसीह में का तत्क अर्थ है जगत कारण ब्रह्म तम का अर्थ है तेरा अंतरात्मा है जगत कारण ब्रह्म क्या है तेरा अंतरात्म तम शब्द जो है ना समक्ष विद्यमान को कह रहा है समक्ष विद्यमान शरीर में रहने वाले जीवात्मा को कहता है शरीर में रहने वाले जीवात्मा और उस जीवात्मा को कैसे हुए परमात्मा तक को कह जाता है ठीक है शरीर वाले जीवात्मा को जीवात्मा को परमात्मा तक को जाता है ऐसे यहाँ ब्रह्मास्म मतलब मेरा अंदर आत्मा क्या है ब्रम है तो वहां शब्द जो है न कि जीवात्मा कहते हैं शरीर जीवात्मा को कहते हैं उसमें रहने वाले परमात्मा तब को तो कह जाता है तो नहीं। नहीं। हाँ। तो से जीवात्मा भी है और पर्मात्मा पर्मात्मा भी भी है। जब श्री कृष्ण कहते हैं है, गीता में है ना श्री गीता में बोलना आम ईश्वर व्यज्ञान आम भोक्ता क्या प्रभुदेव क्या तो वहाँ तो सीधे श्री कृष्ण को कह रहा है जिनको भी नहीं कह रहा है सीधे तो कुछ शब्द सीधे जो परमात्मा शब्द सीधे परमात्मा का बोधक है परमात्मा शब्द नारायण शब्द सीधे पर ब्रह्म का बोधक है है ना और जो दूसरे जो शब्द है ना चेतन अचेतन के वाचक शब्द जो है वो उनके द्वारा नारायण है इतना ही है पता नहीं सोचिए इतना ही इतना ही समझ लेना जैसे जो वृक्ष का वाचक शब्द है ना तो वो अचेतन वृक्ष को, को, को कहते हुए उसमें रहने वाले जीव को कहेगात्मक को कह देगा ऐसा है तो कहने का मतलब यह है कि तत्वी तो और आम ब्रह्माष्टमी यहाँ दोनों जगह लक्षणा की जरूरत नहीं है अच्छा और प्रसंग देखना जो प्रज्ञानम ब्रह्म है ना तो वहाँ पर है, तो, Mm, mm, mm, mm. तो, नहीं तो, यदि तो, तो, जीव तो का पहले से होता है। mum, आत्मा आत्मा सीधे परमात्मा अच्छा को है यदि जीव का पहले से होता तो आत्मा सब आत्मात्मा भी परमात्मा होता परमात्मा है परमात्मा ब्रह्म है मतलब क्या होगा आत्मा का कांता है मतलब है कि वो सबसे वृहत है सबसे बड़ा है स्वरूपता पूर्णता सबसे मतलब अर्थ हो जाएगा या सर्वनियंता परमात्मा आत्मा का क्या है सर्वनियंत्र यह सर्वियंता परमात्मा अयम शब्द का जो प्रयोग है मतलब ऐसे ही परमात्मा आ रहा है चलो परमात्मा तो ऐसा वहाँ जीव अतल ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अन्तरम अम में कुछ बहुत जाकर को पढ़ने पहले जा तो जो आयोजन में, में चार वाक्यों को लेकर चलते हैं ना वो तो कहाना और मंडरुप में जो आया है उसका एहसास है वहाँ ओंकार में ब्रह्मी करनी है तो नुँ। नुँ। ओंकार में ब्रह्म करनी है मतलब ओंकार को ब्रह्म समझना ओंकार को ब्रह्म समझना तो क्या अयम आत्मा कार्य आत्मा ब्रम ऐसी लेना है ओंकार ओंकार आत्मभूत ब्रह्म ओंकार आत्माभूत ओंकार क्या है आत्मारोपण ओंकार ऐसी ओंकार स्तब लेना है वाक्य ले तो कोई बात नहीं है ओंकार है ओंकार आत्मा तो तो सकता इसलिए वहाँ पर क्या है ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करनी ओंकार समझ, करना है उसको समझ समझना है वो चिंतन ऐसी कुछ फल मिलेगा अन्यम ब्रम ही अन्य ऐसा समझो अन्य को ब्रम ऐसा समझना है तो अन्य में ब्रह्म दृष्टि करनी है दृष्टि का मतलब होता है जो नहीं है उसको रज्ञा न तो, तो, तो वैसे ही क्या है कि अन्य ब्रह्म नहीं है उसको क्या ब्रह्म को। तो कोई कहे भाई अन्य अन्य ब्रह्म ऐसा समझो यहाँ पर अन्य अन्य शरीर का निकल दो सही तो होगा की नहीं होगा किया क्या सकता है तो विशेषता को इस मत में अन्य शरीर की उपासना वहाँ पर नहीं कही गयी दूसरा फिर गया है क्या कहा गया मतलब या मन को ब्रह्म समझकर उपासना करता है उसको, गे गे। और जो को उसको क्या कही है तो तो इसलिए वहाँ पर क्या है की अन्न शरीर ब्रह्म हाँ नहीं अर्थ नहीं है मतलब अन्य जो ब्रह्म नहीं है उसको ब्रह्म समझना है उससे कुछ फल मिलेगा जो अन्य शरीरक ब्रह्म का मतलब होता है अन्य में विद्यमान ब्रम को ठीक है वो ठीक है लेकिन जो लेकिन जो जोड़ अन्न है वो तो ब्रह्म नहीं है नहीं। तो वहाँ उसको कहते दृष्टि क्या सोचते तो तो तो तो तो तो तो है दृष्टि क्या होता है अयथा ज्ञान होती है तो वैसे ही यहाँ पर जो ये चिंतन के लिए क्या कहा गया है की जो ओंकार शब्द है ये क्या है आपका आत्मा ब्रह्म है अयम ब्रह्म है ना तो इसका मतलब हुआ कि ओंकार में ये कल्पित जो आत्मा है ओंकार को जो आत्... मतलब क्या है, ओंकार को आत्मा समझना है तो तो की ओंकार क्या है आत्मरूप ब्रह्म है ये क्यों कहा जाता है दृष्टि के लिए कहा जाता है वैसे नहीं है ओंकार के वाच्य को नहीं लेना क्यूँकी शब्द का ही प्रसंग आगे है शब्द का ही प्रसंग आगे पीछे ओंकार सभी आत्मा तो ओंकार को क्या समझना है सभी का आत्मा ब्रह्म। में ब्रह्म ब्रह्मि करनी है आत्मभूत करनी है जो प्रज्ञान जो सांसठ संप्रदाय में प्रचलित है वो बताया कि की ओंकार आत्मभूत ब्रह्म है ना न ओंकार आत्माभूत भ्रम है ओंकार सर्वात्म गौतम ब्रह्म ये हो, हो जाए ना ये वास्तविक वास्तव को लेना एक बार तो हो गया ना